संक्षिप्त महाभारत पर्व, चारों पाप के का जी कहते इस प्रकार भगवान ने अपने से उत्पन्न बतला कर धर्मनंदन युद्ध से पवित्र धर्मो का इस प्रकार वर्णन आरम्भ किया पांडुनंदन जो मनुष्य पवित्र और एकाक चित्र होकर तपस्या में संलग्न हो स्वर्ग यश और आयु प्रदान करने वाले जानने योग्य धर्म का श्रवण करता है उस श्रद्धालु पुरुष के विशेषता मेरे भक्त के जितने पाप होते हैं वे सब तत्काल नष्ट हो जाते श्री कृष्ण का यह परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन ही पवित्रसन्न हो धर्म के अद्भुत रहस्य का चिंतन करते हुए संपूर्ण देवर्षि ब्रह्मर्षि गंधर्व अपराय भूत यक्ष ग्रह गुह सर्प महात्मा बालकिल तत्वदर्शी योगी तथा तो भगवत भक्त पुरुष उत्तम वैष्णव धर्म का उपदेश तो प्रणाम किया भगवान की दिव्य दृष्टि पड़ने से वे सब निष्पात हो गए उन्हें उपस्थित देख कर महाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया जगदीश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध की पृथक पृथक कैसी गति होती है इन सबके कर्मों के, फल का ने कहा धर्मराज, वर्णों के क्रम से धर्म का वर्णन सुनो जो ब्राह्मण शिखा और यज्ञोपवी धारण करते अंधोपासना करते पूर्णाहुति देते विधिवत अग्निहोत्र करते बड़ी वैश्व और अतिथियों का पूजन करते नित्य स्वाद ध्यान में लगे रहते तथा तो का अनुष्ठान किया करते हैं, जो सायंकाल और होम करने के बाद ही अग्निहोत्र करते रहते हैं वे ब्राह्मण प्राप्त रहित होकर ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं क्षत्रियो में भी जो राज सिंहसन पर आसीन होने के बाद अपने धर्म का पालन और प्रजा की भली भांति रक्षा करते हैं लगान के रूप में प्रजा की आमदनी का छठा भाग लेकर सदा उतने से ही संतोष करता करता है। है, है, यज्ञ और दान करता रहता धैर्य रखता अपनी स्त्री से संतुष्ट रहता है शास्त्र के अनुसार चलता तत्व को जानता और प्रजा की भलाई के कार्य में संलग्न रहता है तथा ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करता पोष्य वर्ग के पालन में तत्पर रहता प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाता सदा पवित्र रहता एवं लोभ और दंभ को त्याग देता है उसे भी देवताओं द्वारा सेवित उत्तम गति की प्राप्ति होती है जो वैश्य कृषि और गोपालन में लगा रहता है धर्म का अनुसंधान किया करता है दान धर्म और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहता है तथा सत्य प्रतिज्ञा नित्य पवित्र लोभ और दम्भ से रहित सरल अपने ही स्त्री से प्रेम रखने वाला और हिंसा से दूर रहने वाला है जो कभी भी वैश्य धर्म का त्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा में लगा रहता है, वह से सम्मानित होकर में में करता है। सुद्रों में से जो सदा तीनों वर्णों की सेवा करता और विशेषतः ब्राह्मणों की सेवा में दास की भांति खड़ा रहता है जो बिना मांगे ही दान देता सत्य और शौच का पालन करता गुरु और देवताओं की पूजा में प्रेम रखता पर स्त्री के संसर्क से दूर रहता दूसरों को कष्ट न पहुंचाकर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता और सब जीवों को अभयदान कर देता है उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है इस प्रकार धर्म से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है वही निष्काम भाव से आचरण करने पर संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है धर्म से बढ़कर पाप नाश का और कोई उपाय नहीं है इसलिए दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर सदा धर्म का पालन करते रहना चाहिए धर्मानुरागी पुरुषों के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है ब्रह्मा जी ने इस जगत में जिस वर्ण के लिए जैसे धर्म का विधान किया है वह वैसे ही धर्म का भली भांति आचरण करके अपने पापों को नष्ट कर सकता है मनुष्य का जो जातिगत कर्म हो उसका किसी को त्याग नहीं करना चाहिए वही उसके लिए धर्म होता है और उसी का निष्काम भाव से आचरण करने पर मनुष्य को सिद्धि अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाती है अपना धर्म गुण रहित होने पर भी पाप को नष्ट करता है इसी प्रकार यदि मनुष्य के पाप की वृद्धि होती है तो वह उसके धर्म को छीण कर डालता है युधिष्ठिर ने पूछा भगवान शुद्ध शुभ और अशुभ की वृद्धि और हास किस प्रकार होते हैं इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्कंठा है भगवान ने कहा तुमने जो कुछ पूछा है उसे सुनो पाप को दूसरों से कहने और उसके लिए पश्चाताप करने से प्राय उसका नाश हो जाता है इसी प्रकार धर्म भी अपने मुंह से दूसरों पर प्रकट करने पर नष्ट होता है छिपाने पर ये दोनों ही बढ़ते हैं इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि सर्वथा उद्योग करके अपने पाप को प्रकट कर दे उसे छिपाने की कोशिश न करे पाप का कीर्तन उसके नाश का कारण होता है इसलिए हमेशा पाप को प्रकट करना और धर्म को गुप्त रखना चाहिए